ब्रह्म सूत्र के उपोदघात भाष्य की भाष्य रत्न प्रभा नामक व्याख्या की चर्चा हम लोग कर रहे हैं टीका में टीकाकार आध्यासक्षेपक भाष्य का व्याख्यान कर चुके हैं अध्यास समाधान भाष्य तथापि थापि अन्योन्यात्मकता इत्यादि इसका व्याख्यान टीका में प्रारंभ हो रहा है टीकाकार तथापि इत्यादि का अवतरण लिखते हैं कि तथा नहीं ने तो ये बता करके अध्यास हो नहीं सकता इसमें हेतु यदि अयुक्तत्व तो बताएगा पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि अध्यास नहीं हो सकता युक्ति से ऐसा कहेंगे क्योंकि युक्ति से अध्यास की सिद्धि नहीं होती है ऐसा यदि बताना चाहेंगे तो ये कह रहे हैं कि ये तो हम भी मानते हैं अध्यास युक्ति से सिद्ध नहीं होता है आयुक्त है हाँ। और अध्यास का आयुक्त होना यानी युक्ति से सिद्ध न होना आयुक्त होने का अर्थ है युक्ति से सिद्ध न होना ये कोई दोष नहीं माना जाता वो अलंकार है भूषण है इसलिए अयुक्तत्व तो रूप हेतु से आप अध्यास पर आक्षेप करते हो तो ये दुर्बल हेतु को लेकर के आप अध्यास पर आक्षेप कर रहे हैं ये युक्तम इस पद पद से सूचित हो रहा है ये कह रहे हैं। तथा ही इत्यादि से युक्तम पद के ग्रहण से कैसे पूर्व पक्ष में दुर्बलत्व तो सूचित हुआ इसे ही स्पष्ट कर रहे हैं ये कहा कि युक्त ग्रहणात पूर्व पक्ष से दुर्बलत्म सूचयती अध्यासो मिथ्येति भवि तुम युक्तम यहाँ पर युक्त पद का ग्रहण करके भाष्कर भगवान अध्यास पर आक्षेप करने वाला जो पूर्व पक्ष है उसमें दुर्बलत्व की सूचना दे रहे हैं तो कहे पूर्व पक्ष का दुर्बलत्व इससे कैसे सूचित हुआ युक्त पद ग्रहण करने से तो कह रहे तथा कैसे दुर्बलत्व सूचित हुआ युक्त ग्रहण करने से उसे ही हम स्पष्ट करने जा रहे हैं तो किम अध्यासस्य नास्तित्वम् अयुक्तत्वात् नास्तिक वा कारणाभावात् वा ये जो आक्षेप करने वाले पर वाले की प्रतिज्ञा है अध्यास पर आक्षेप करने वाले की प्रतिज्ञा है कि अध्यासो नास्ति। तो अध्यासस्य किस्तित नास्तित्व यानी अभाव तो अध्यासस्य अभाव नास्तित्व यानी आयुक्तत्वात शंक है ऊपर से कर, ये कर देना किम शब्द आ, में है ना? तो अध्यास युक्ति से सिद्ध नहीं होता है इसलिए अध्यास का अभाव बता रहे हो अध्यासों में थे इस वाक्य से या अधिष्ठान का भान न होने से अध्यास का भी भान न होने से अध्यास नहीं है ये कहने जा रहे हो जैसे आकाश के पुष्प का भान नहीं होता है इसलिए आकाश का पुष्प ही नहीं अत्यंत असत है व्या्यापुत्र प्रतीत नहीं होता है इसलिए उसका अभाव है ऐसे अध्यास से अध्यास्य अभा कहते हो या अध्यास का अभाव आप बताना चाहते हो कारणाभावात अध्यास का कोई कारण न होने से अध्यास है नहीं ये बताना चाहते हो क्या ये तीन विकल्प करके पूछा जा रहा है अध्यासा भाव का साधक हेतु आपके पास क्या है आपकी प्रतिज्ञा है अध्यासा भाव विषयक आपकी इस अध्यासा भाव विषयक प्रतिज्ञा का साधक हेतु आयुक्तत्व है अभान है या कारनाभाव है तो उसमें से यदि प्रथम पक्ष जो अयुक्त है इसे हेतु के रूप में रखना चाहेंगे अध्यास का अभाव हम अयुक्त कहना चाह रहे हैं युक्ति से अध्यास सिद्ध न होने से अध्यास का आत्मनात्मा के अभाव बता रहे हैं हम ऐसा यदि कहोगे तो कहते हैं आद्य इष्ट इत्याह। तो आद्य जो हेतु है अयुक्तत्व अध्यासा भाव का साधक वो तो हमें भी इष्ट है अध्यास का युक्ति से सिद्ध न होना ये हम भी इसे इष्ट मानते हैं लेकिन वो अध्यास का युक्ति से सिद्ध न होना ये कोई दोष नहीं है अध्यासा भाव का साधक दोष हेतु नहीं है वो अपितु अध्यास का अयुक्तत्व ये भूषण है युक्ति से सिद्ध होना ये कहने जा रहे हैं तथापि से तथापि इत्यादि से प्रथम हेतु को इष्टापत्ति मानकर के स्वीकार कर रहे हैं आयुक्तत्व अध्यास का आयुक्तत्व मानना तो हमें भी इष्ट है रहे हैं आद्य इष्ट तो तथापि शब्द का प्रयोग किया न समाधान भाष्य के प्रारंभ में तो कहते हैं जैसे ये तत् शब्द का नित्य संबंध होता है ना ये तद और नित्य संबंध ऐसे यद्यपि तथापि इनका भी नित्य संबंध होता है कहीं यद्यपि शब्द का प्रयोग हुआ हो तथापि का न हुआ हो तो भी तथापि का अध्यय किया जाता है तथापि का प्रयोग हो यद्यपि का न हो तो यद्यपि का किया जाता का है यहाँ तथापि का प्रयोग है पूर्व वाक्य में यद्यपि नहीं है तो कहते हैं तथा शब्द प्रयोग के अनुरोध से वाक्य में यद्यपि शब्द का प्रयोग समझ लेना चाहिए ये लिखते हैं टीकाकार कि येतत अनुरोधात आदो यद्यपि इति पठितव्य तो येतत एक तुरोधातने तथापि इति शब्दानुरोत तो तथापि समाधान भाष्य में तथापि शब्द प्रयोग के अनुरोध से आक्षेप भाष्य में भी यद्यपि शब्द का पाठ समझ लेना चाहिए न होने पर भी समझ लेना चाहिए तो वो युक्तम के पास में भी लगा सकते युक्तम यद्यपि ऐसा या एकदम शुरू में भी लगा सकते हैं यद्यपि युष्म प्रत्ये गोचर यो विरुद्... विरुद्ध विषय विषयणो तम प्रकाशवद विरुद्ध स्वभाव इत्यादि एक जैसे यहाँ समाधान भाष्य के प्रारंभ में हैं ऐसे अक्षय भाष्य के प्रारंभ में या अंत में कहीं पर भी जोड़ सकते हैं यद्यपि शब्द तो यद्यपि ये प्रयोग बता रहा है कि कहीं ना कहीं गुंजाइश है तो यद्यपि शब्द बताएगा कि अध्यास का अभाव पूर्व पक्षी कह रहे हैं लेकिन अध्यास की सिद्धि में भी कोई ना कोई गुंजाइश है ये निश्चित होगा तब तो ये आयुक्त तत्व अध्यास का सिद्धांति को भी अभिष्ट है ये कह रहे हैं टीकाकार अध्यास आयुक्तत्वम अलंकार इति भाव। तथा भी शब्द का भाव ये है अभिप्राय है तथा भी शब्द प्रयोग करने का कि आत्मा असंग है स्वप्रकाश है ऐसे असंग स्वप्रकाश आत्मा में अध्यास का युक्ति से सिद्ध न होना ये दूषण नहीं माना जाता भूषण माना जाता है ये तथापि शब्द से एक प्रकार से आयुक्त तत्व इष्ट है ये बता रहे हैं युक्ति से सिद्ध न होना यह दूषण नहीं अपितु भूषण है अभानात् अभा अभानात अभाव ये द्वितीय पक्षी यदि लाना चाहेंगे पूर्व पक्षी अध्यास का अध्यास के अभाव की हम प्रतिज्ञा इसलिए कर रहे हैं कि अध्यास का भान नहीं होता व्यापुत्र किसी को भी दिखता नहीं है आकाश का पुष्प किसी को भी दिखता नहीं है इसलिए माना जाता है उनका अभाव ऐसे ही अध्यास अनुभव में नहीं आ रहा है प्रतीत नहीं हो रहा है उसका भान नहीं हो रहा है इसलिए जो, जो नहीं है जो अनुभव में नहीं आता है प्रतीत नहीं होता है वो है ही नहीं पुत्र के तरह ऐसा हम मानना चाहते हैं अभान ये दिखाना चाहेंगे अध्यास का तो उसका निराकरण करते हैं द्वितीय का कि न द्वितीय इत्याह अयम इति। तो द्वितीय हेतु से अध्यासा अध्यासाभाव हम सिद्ध करना चाह रहे हैं ये पूर्व कह नहीं सकते क्योंकि अध्यास का भान हो रहा है ये कर जिसका भान नहीं होगा उसका अभाव ठीक है अध्यास का भी भान नहीं होगा तो अभाव मानना उचित है लेकिन अध्यास तो भास रहा है उसका भान हो रहा है ये अयम शब्द का अध्यास के लिए प्रयोग करके जो सिद्धांती हैं अध्यास समर्थक वे बता रहे हैं अध्यास का अभान नहीं है अपितु अध्यास प्रत्यक्ष है अनुभव सिद्ध है अध्यास का अनुभव हो रहा ये अयम शब्द का प्रयोग करके कह कर रहे हैं कहाँ पर है अयम शब्द तो अयम लोक व्यवहार को यम लोक व्यवहार उसमें लोक व्यवहार शब्द से अध्यास को लिया जा रहा है और उसी का समानाधिकरण अयम शब्द है ना तो ये इदम शब्द का प्रयोग होता है प्रत्यक्ष के लिए तो अध्यास के लिए अयम शब्द का प्रयोग करके लोक व्यवहार शब्दित जो अध्यास है उसके लिए अयम शब्द का प्रयोग करके अध्यास के समर्थक बता रहे हैं कि अध्यास का अभान नहीं है उसका अनुभव हो रहा है अनुभवात्मक भान है और ज, जिस जो अनुभव सिद्ध वस्तु है उसे अयुक्त बता करके अपलाप नहीं किया जा सकता नहीं दृष्टे दृष्टि अयुक्तत्व नाम ये कहा जाता है नहीं दृष्टे अनुपपन्नम नाम तो जो दृष्ट है यानी अनुभव सिद्ध है उसे अनुपपन्न यानी युक्ति से सिद्ध नहीं हो रहा है ये बता करके उसका अपलाप नहीं कर सकते उसका निराकरण नहीं कर सकते तो अध्यास तो अनुभव से सिद्ध है ये अयम शब्द से बताया जा रहा है, ये अविद्या अवस्था में प्राणी मात्र को ये भान हो रहा है कि मैं कर्ता सुखी दुखी मनुष्य हूं पशु हूं इत्यादि कर्ता भोक्ता रूप से भान आत्मा का हो रहा है ना, और आत्मा यानी ब्रह्म ब्रह्म वस्तुतः अकर्ता है अभोक्ता है असंग है और सुख दुख ये अंतकरण के हैं और ये अंतकरण के धर्म सुख दुखादि का आत्मा में आरोप करके ही कहा जा रहा है कि मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ और प्रकृत क्रियमाणानी गुणे कर्मानी सर्वश के अनुसार जितने भी कर्म हैं वो हो रहे हैं प्रकृति के द्वारा और उनका आत्मा में प्रकृति इसलिए प्रकृति कर्म मात्र हुआ प्रकृति का कार्य धर्म और उसका आत्मा में आरोप करके ही कर्ता माना जाता है तो पुरुष प्रकृति स्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान यह गीता वाक्य बता रहा है कि प्रकृति कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई जो है उसका तादात में तादात्म्यध्यास आत्मा में हैं आत्मा का प्रकृति के साथ तादात्मा अभ्यास है इसीलिए धर्म संसर्ग पूर्वक धर्म संसर्ग जो अंतकरण रूप से परिणत हुई प्रकृति हैं उसके धर्म सुख दुख आत्मा में भास रहे हैं और कार्यक्रम संगात रूप से परिणत हुई प्रकृति का धर्म जो कर्म है वह भी आत्मा में भस रहा है और मैं करता सुखी दुखी हूं ये अनुभव हो रहा है ये मैं करता सुखी दुखी हूं इत्याकारक आत्मा का अनुभव ये अध्यास है और ये अनुभव में आ रहा है आत्मा करता है का मतलब क्रियावान प्रतीत हो रहा है निष्क्रिय आत्मा का क्रियावान प्रतीत होना सक्रिय सक, प्रतीत होना अध्यास है सुख दुख अभोक्ता आत्मा का सुखी दुखी यानी भोक्ता के रूप में प्रतीत होना ये अध्यास है और ये अनुभव में आ रहा है इसलिए अध्यास की प्रती हो रही है भान हो रहा है इसलिए अभानत अध्यासो नास्ती ये नहीं कह सकते ये दिखाने के लिए लोक व्यवहार लोकव्यवहार तो अध्यास का वो कर दिया विशेषण जोड़ दिया अयम ये विशेषण जोड़ दिया तो न द्वितय अय तो अय लोक व्यवहार है यहाँ वाला अयम शब्द कैसे अनुभव हो रहा है अभ्यास का इसे टीकाकार कह रहे हैं अग्ञ कर्ता मनुष्यो इति प्रत्यक्ष अभवात् अभ्यास अभानम असिद आयम शब्द का प्रयोग का अभिप्राय ये है मैं अज्ञ हूं करता मनुष्य हूं सुखी हूं दुखी हूं ये जो प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है ये अनुभव अध्यस्त स्वरूप को विषय कर रहा है मैं अज्ञा हूँ ये बता रहा है कि अज्ञान के साथ आत्मा का संसर्ग है असंग आत्मा का अज्ञान के साथ संसर्ग बता रहा अज्ञानवान बता रहा है उसे और कर्ता ये शब्द बता रहा मैं करता हूँ सक्रिय है आत्मा बता रहा और श्रुति उसे अक्रिय बता रही है तो निष्क्रिय आत्मा का सक्रिय सक्रिय रूपेन भान अध्यास है तो अध्यास का भान हो रहा और आत्मा ये शरीर नहीं है उसमें मनुष्यत्व तो नहीं है मनुष्यत्व तो शरीर में है और मनुष्यो अहम ये जो अनुभव है ये अनुभव मनुष्यत्व तो जाति से रहित तो आत्मा में मनुष्यत्व को विषय करने वाला बता रहा है कि यह भ्रम है अध्यास है तो इस प्रकार ये अनुभव से सिद्ध अध्यास होने से अध्यास का अभान रूप जो हेतु है वह असिद्ध है अध्यास रूपी पक्ष में असिद्ध है आगे हैं न च तो ये जो प्रत्यक्ष हैं तो प्रमा है का मतलब आत्मा के कर्तृत्व भोक्तृत्वादि को विषय करने वाला ज्ञान को प्रमा मानना ये बता रहा है कि आत्मा में कर्तव भोक्तृत्व वास्तविक है अबाधित विषय का ज्ञान को प्रमा कहा जाता है न तो मैं करता भोक्ता हूं का अर्थ है आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व वास्तविक है यदि ये ज्ञान प्रमा है तो तो आत्मा को वस्तुत ही करता भोक्ता मानना श्रुति विरुद्ध होगा इसलिए कहते हैं कि इदम् प्रत्यक्षम कर्तृत्वादो प्रमा इति नचवाच्यम ये जो प्रत्यक्ष अनुभव है वह आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व वास्तविक ही बता रहा है इसलिए परमात्मक है अनुभव ये नहीं कह सकते क्यों तो कहते अपौरुषेतया तया निर्दोषेन उपक्रम आदि उपक्रमा लिंगवधततात्पर्य चमशी इदी वाक्यन अस्य अने प्रत्यक्षानुभवस्य आदि को विषय बनाने वाला जो अनुभव मैं करता, भोक्ता हूँ इत्याकारक आत्मा में कर्तृत्वभोक्तृत्व को विषय बनाने वाला अनुभव कर्तृत्वभोक्तृत्व प्रकारक आत्मविशेषक अनुभव ये अयथार्थ अनुभव हैं, इसमें अयथार्थता निश्चित होती है तत्वमसी वाक्य से तत्वमसी वाक्य तोमर्थ को यानि आत्मा को बता रहा है तदर्थ रूप और तदर्थ है ब्रह्म वह अकर्ता अभोक्ता है तो अकर्त्री अभोक्त्री ब्रह्म से अभिन्न तोमर्थ आत्मा को बता रहा है तत्वमसी यह वेद वाक्य तो इस वेद वाक्य से उत्पन्न होने वाला तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न होने वाला ज्ञान होगा अहम् अकर्त्री अभोक्त्री ब्रह्मास्मी यह ज्ञान तत्वमसी वाक्य का अधिकारी को जब वाक्यार्थ बोध होगा तो अहम ब्रह्माष्टमी यही वाक्य तो बोध होगा ना तो ब्रह्म तो अकर्ता अभोक्ता है तो अधिकारी विशेष तत्वमसी वाक्य से अपना स्वरूप समझेगा अपना याने आत्मा का अकर्ता अभोक्ता मैं हूं और ये अवस्था में अनुभव हो रहा है मैं करता भोगता हूं यह मैं करता भोगता हूं यह यदि प्रमा होगा यथार्थ होगा तो तत्व में ही वाक्य से अकर्त्री अभोक्तृ ब्रह्म मैं हूं यह ज्ञान कैसे हो पाएगा लेकिन होता है अधिकारी विशेष को वामदेव जी सुखदेव जी व्यास जी शंकराचार्य जी अपने अनुभव कोई ही प्रकट करते हुए कह रहे हैं न कि मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम न च्रोत्रजिभ्य न घृण नेत्र ये नहीं हूँ किंतु चिदानंद रूप शिवो अहम रामदेव जी ने ब्रह्म को जाना और तस्मा तत्सर्व अभवत अहम ब्रह्म में सजाना और कहते हैं मही इंद्र हूँ मही आदित्य हूँ अपनी सर्वरूपता को प्रकट करते हैं उन लोगों का आत्मविषयक अनुभव और यथार्थ नहीं है यथार्थ है और वो अकर्तृक् ब्रह्मरूप आत्मा को बता रहा है इसलिए मानना पड़ेगा कि कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रकारक आत्मविशेषक जो ज्ञान है वह अयथार्थ है प्रमाण प्रमाणी है ये कहते हैं कि कर्तृत्वादो इदम ज्ञानम प्रमा इति नच वाच्यम क्यों तो अपौरुषे तया निर्दोषे न तत्वमशादि वाक्य न ऐसा लगाना तो तत्वमशादी वाक्य है निर्दोष प्रमाण और वे निर्दोष क्यों है तो अपौरुषे हैं तो अपौरुषे होने के कारण पुरुष बुद्धिगत दोषों से रहित निर्दो, है निर्दोष है ऐसा जो प्रमाण है तत्वमशी और इसका तात्पर्य भी जीव ब्रह्म एकत्व को छोड़कर के अन्य किसी में है नहीं तत्वमश आदि वेदवाक्य का क्योंकि तात्पर्य निर्णायक जो लिंग है उपक्रम आदि ये अद्वैत से ही उपक्रम है अद्वैत में ही उपसंहार है सदैव सौ में इद्रसित एक द्वितीय उपक्रम है एक तत्म इदम सर्व तत्सत्यम स आत्मा तत्वसी श्वेत केतु श्वेद ये उपक्रम उपसार है और दोनों में अद्वैत बताया जा गया है इसलिए उपक्रम उपसंगाधि तात्पर्य निर्णायक लिंगों से भी तत्वमसी वाक्य का कहीं अन्य तात्पर्य नहीं निकलता जीव की ब्रह्मरूपता को छोड़कर के इस अभिप्राय से लिखते हैं कि निर्दोषण उपक्रमादि लिंगावधृत तात्पर्य तो उपक्रमादि जो लिंग है उसे अवधृत यानी निश्चित हो गया है ब्रह्मात्म में तात्पर्य जिस वाक्य का तत्वमशादि वाक्य का ऐसा जो वाक्य है तत्वमशी इत्यादि उससे अकर्तृत्व ब्रह्मत्व बोधनेन अकर्ता ब्रह्म जीव है करके बताया जा रहा है बोध हो रहा है उससे अस्य ब्रह्मत्व अने अनुभव से प्रत्यक्ष से ये जो इदम प्रत्यक्ष कर्तृत्वाद प्रमा कह रहे हैं जिस प्रत्यक्ष को कर्तृत्वादि विषयक प्रमा माना जा रहा है आत्मा के कर्तृत्वादि विषयक प्रत्यक्ष को आप प्रमा मान रहे वह भ्रम है ये निश्चित हुआ है निश्चित होने से उसे आप प्रमा नहीं कर सकते उसमें भ्रमत्व का निश्चय होने से तो ब्रह्मत्व बोधने न अस्य भ्रमत्व निश्चयात तो आगे हैं न च्येष प्रत्यक्ष विरोधात आगम ज्ञान इति वाच्यम्। तो कहा कि छो में प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण अविवादित प्रमाण है सभी विचारकों के द्वारा स्वीकृत है प्रत्यक्ष प्रमाण अर्वेदांती भी मानते हैं और प्रथम प्रमाण है येष्टता है उसमें तो और शब्द प्रमाण तो सबके सब, सब मानते भी नहीं हैं, कुछ लोग मानते हैं शब्द प्रमाण और वह चौथे नंबर पर आता है प्रत्यक्ष दूसरे नंबर पर अनुमान तीसरे पे उपमान और चौथे पे आगम यानी शब्द तो ये हुआ कनिष्ठ प्रत्यक्ष प्रमाण की अपेक्षा से कनिष्ठ प्रमाण है शब्द प्रमाण तत्वमशादी और ज्येष्ठ प्रमाण है प्रत्यक्ष तो ज्येष्ठ और कनिष्ठ में यदि विरोध उपस्थित हो जाए एक ही विषय का एक ही अर्थ का ज्येष्ठ प्रमाण कुछ अन्य स्वरूप बता रहा हो और कनिष्ठ प्रमाण कुछ अन्य स्वरूप बता रहा हो यहां एक पदार्थ है आत्मा ज्येष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष उसका स्वरूप बता रहा है कर्ता भोक्ता उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व बता रहा है और कनिष्ठ प्रमाण शब्द है तत्त्वमशी वो बता रहा है कि आत्मा अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म है तो ज्येष्ठ प्रमाण तथा कनिष्ठ प्रमाण ये दो एक ही आत्मरूपी अर्थ के परस्पर विरोधी स्वरूप को बता रहे हैं ऐसे समय में किसको प्रमाण माना जाए, किसको अप्रमाण माना जाए? एक विषय में दो प्रमाण उपस्थित हो जाए और विपरीत स्वरूप उस विषय का बता दे तो विरोध माना जाता है उसमें एक प्रमाण होगा एक प्रमाणाभास होगा तो फिर जो जेष्ठ होगा उसी को प्रमाण मानना चाहिए ना तो जेष्ठ प्रमाण है प्रत्यक्ष वही प्रमाण है का अर्थ है उसके द्वारा प्रदर्शित आत्म स्वरूप को यथार्थ मानना चाहिए सत्य मानना चाहिए अबाधित मानना चाहिए और कनिष्ठ प्रमाण के द्वारा जो स्वरूप बताया जा रहा है उसे मानना चाहिए बाध योग्य इस प्रकार की यदि शंका करते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्येष्ठ होने के कारण प्रबल मानने वाले तो सिद्धांती कह रहे हैं इति नचवाच्यम ऐसा नहीं कहना चाहिए कि प्रत्यक्ष प्रमाण ज्येष्ठ प्रमाण है वह आत्मा को कर्ता भोक्ता बता रहा है तो आत्मा का ज्य प्रमाण प्रत्यक्ष के द्वारा बताया गया कर्तृत्वादी स्वरूप ही वास्तविक माना जाए और कनिष्ठ प्रमाण तत्त्वमसी से बताया गया जो स्वरूप है अभोक्त्री ब्रह्मा उसे माना जाए बाधित ऐसा आग्रह नहीं कर सकते ये कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष विरोधात प्रमाण जो प्रत्यक्ष प्रमाण उसके साथ आगम प्रमा का विरोध होने से आगम ज्ञान है तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि इत्याक ज्ञान अकर्त्री अभोक्तृ ब्रह्म मैं हूं इित्याक ज्ञान इसे माना जाए बाधित इसी का बाध मान लिया जाए ब्रह्म मान लिया जाए इसे तो आगम ज्ञान से व बाध इति नचवाच्यम ऐसा नहीं कह सकते क्यों तो कहते देहात्मवाद प्रसंगात फिर यदि तत्वमसी वेद वाक्य से उत्पन्न हुए ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान से बाधित मानेंगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही मैं मनुष्य हूं यह अनुभव भी हो रहा तो देह से अलग आत्मा को बताने वाला जो प्रमाण है मानना पड़ेगा वो भी अप्रमाणी ही है देह ही आत्मा है तो देहात्मवाद प्रसंग आएगा मतलब चार वाक मत को प्राप्त करने का प्रसंग आएगा तो देहात्मवाद प्रसंगात मनुष्यो अहम इति प्रत्यक्ष विरोधे न अथ अयम अशरीर इत्यादि श्रुत्या देहात अन्य आत्मा आत्मा सिद्धे तो देह से अन्य आत्मा की सिद्धि न होने से अथ अयम अशरीर इत्यादि श्रुति से देहात अन्य आत्मा की सिद्धि न हो पाने से आत्मा असिधे दीर्घ है न है? हाँ तो आत्मा में म दीर्घ है ना नहीं नहीं नहीं, इस श्रुति से देह से अलग आत्मा की सिद्धि नहीं हो पाएगी असिद्ध है कब यदि प्रत्यक्ष प्रमाण जेष्ठ प्रमाण है और उसी को उससे ही श्रुति का बाध मानेंगे श्रुति जन्य ज्ञान का आगम ज्ञान का बाध मानेंगे यदि जेष्ठ प्रमाण से जन्य ज्ञान से आगम ज्ञान का बाध शब्द प्रमाण से उत्पन्न हुए ज्ञान का जेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न हुए प्रत्यक्ष प्रमाण से बाध होगा ऐसा यदि कहेंगे तो अथ अयम अशरीर ये जो श्रुति हैं इसमें अयम शब्द का अर्थ है आत्मा अशरीर है का अर्थ है शरीर से भिन्न है शरीर नहीं है अशरीर है शरीर से भिन्न है ऐसा ये श्रुति बता रही है तो शरीर से अन्य आत्मा हैं यह ज्ञान अथ अयम अशरीर इस श्रुति से हो रहा है लेकिन अनिष्ट प्रमाण से हो रहा है शरीर से अन्य आत्मा का ज्ञान और वो असिद्ध होगा शरीर का शरीर से अन्यत्व जो आत्मा में है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा क्यों कि देहो अहम अहम मनुष्य ये जो ज्ञान है ये ज्ञान बता रहा है प्रत्यक्ष ज्ञान है वो प्रमाण से हो रहा है मनुष्य अहम ये जो अनुभव इसको माना जाएगा ज्येष्ठ प्रमाण से जनित होने से प्रमाण और कनिष्ठ प्रमाण है अथ एयम अशरीर ये शरीर से अन्य आत्मा को बताने वाला ज्ञान ये आगम जन्य होने से आगम ज्ञान होने से आत्मा में शरीर अन्यत्व तो सिद्ध नहीं होगा उसकी असिद्धि का प्रसंग आएगा और इस प्रकार ये शरीरात्मवाद का प्रसंग आएगा देहात्मवाद का प्रसंग आएगा देहात्मवाद का प्रसंग क्यों आएगा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये कहा कि मनुष्यो अहम ये जो जेष्ठ प्रमाण से हुआ प्रत्यक्ष अनुभव है इससे अथ अयम अशरीर इस श्रुति से जन्य देह अन्य आत्मा की असिद्धि होने से सिद्धि यानी निश्चय असिद्धि का अर्थ है अनिश्चया निश्चय न होने से ये देहात्मवाद का प्रसंग आएगा ये हेतु की सिद्धि बता रहे हैं यदि प्रत्यक्ष प्रमाण से ही शाब्द प्रमाण का बाध मानेंगे तो प्रत्यक्ष में ज्येष्ठ तत्व तो दिखा करके विपरीत होने की आपत्ति आएगी इसलिए मानना पड़ेगा जेष्ठ प्रमाण होने प्रमाण से जन्य प्रत्यक्ष अनुभव होने पर भी मैं करता सुखी दुखी हूं इत्याक जेष्ठ ज्ञान होने पर भी आगम तत्वमशादी आगम जन्य ज्ञान से बाधित होता ये मानना पड़ेगा तो जैसे सर्पो यम ज्येष्ठ ज्ञान है लेकिन बाद में होने वाला जो रस्सी का ज्ञान है उससे बाधित होता है कि नहीं ऐसे अविद्या अवस्था में मैं मनुष्य हूँ करता हूँ भोगता हूँ इत्यादि आत्मा में ब्रह्म से आदि विषयक ज्ञान होने पर भी भ्रम होने पर भी इसकी तत्वमशादि वाक्य से अधिष्ठान के यथार्थ ज्ञान से निवृत्ति हो जाएगी बाध हो जाएगा इसलिए वो प्रमाण नहीं है पहला वाला <coughs> <coughs> तो मनुष्यो अहम इति प्रत्यक्ष विरोधे अथ अयम अशरीर इत्यादि श्रुतिया देहात अन्य आत्मा सिद्धे अन्य अन्य आत्मा आत्मा हुआ देह से का से का अनिश्चय होने इति देहात्मा असिद्युआ तस्तम न साधिकलंक आगमान प्राबल्यम इति आस्थेयम कहते हैं तो तस्मात्मवाद प्रसंग से बचने के लिए दिहात्मवाद का अनिष्ट प्रसंग न आ जाए इसलिए मानना पड़ेगा इदम रजतम ये जैसे भ्रम है का के ज्ञान से निवृत्त होता है ज्येष्ठ ज्ञान होने पर भी कनिष्ठ सूक्तिका का, का ज्ञान उसका निवर्तक होता है ज्येष्ठ का भी क्योंकि तो ज्येष्ठ होने पर भी वो भ्रम है और कनिष्ठ प्रमा है प्रमा भ्रम की अपेक्षा प्रबल होगी ऐसे ही शंका करण्य प्रत्यक्ष न न अस्ते हम तो आगम आगमसे प्राबल्य स्वीकारणी करना चाहिए तो आगम से आगमसेने आगम ज्ञान से कनिष्ठ होने पर भी आगम ज्ञान तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुआ अकर्त्री अभोक्त्री ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान ये है आगम ज्ञान इस आगम ज्ञान की अपेक्षा जो कर्ता भोक्ता मैं हूं इत्याकारक ज्येष्ठ प्रमाण से होने वाला प्रत्यक्ष अनुभवात्मक ज्ञान है उसका प्राबल्य स्वीकार नहीं करना चाहिए जैसे का ज्ञान की अपेक्षा रजत ज्ञान को प्रबल नहीं माना जाता व्यवहार में कनिष्ठ सुक्ति का ज्ञान को ही प्रबल माना जाता है उससे वो होता है रजत ज्ञान ऐसे तत्त्वमशादी आगम से हुए अकर्त अभोक्तृ ब्रह्मास्मि इस अनुभव से ही बाधित होगा पूर्वानुभव अवस्था कालीन आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व को को विषय करने वाला ज्ञान वो है जेष्ठ ज्ञान वो बाधित होगा दुर्बल होने से ये कह रहा है कि तस्मात्म रजतम इति वत सामान्य प्रत्यक्षरण्य प्रत्यक्ष है ज्ञ कर्ता मनुष्यो अहम ये ज्ञान ये है सामानाधिकरण प्रत्यक्ष और उसी का उसी में ब्रह्म और वो कैसा है ब्रह्मत्व शंका कलंकित है भ्रमत्व की रूपी कलंक से युक्त है उसी उसको आगम ज्ञान से यानी अहम इस ज्ञान से प्रबल नहीं समझना चाहिए किंच ज्येष्ठत्व वा आगम ज्ञानम वा तो ज्येष्ठत्व का स्वरूप पूछा जा रहा है ये जो आप कह रहे हो प्रत्यक्ष में ज्येष्ठत्व है आगम ज्ञान में कनिष्ठित कनिष्ठत्व है तो आगम ज्ञान की अपेक्षा ज्येष्ठत्व प्रत्यक्ष में क्या है उसका क्या स्वरूप है ज्येष्ठत्व का प्रत्यक्षगत ज्येष्ठत्व का क्या किंच पूर्व ज्येष्ठत्व रूप है ज्येष्ठत्व का प्रत्यक्ष अनुभव में ज्येष्ठत्व का स्वरूप है पूर्व भावित्व अहम ब्रह्मास्मी इस प्रमा के पहले होने वाला अविद्यावस्था में होने वाला ये पूर्व भावित्व रूप ज्येष्ठत्व ये मानना है ज्येष्ठत्व का स्वरूप पूर्व या आगम ज्ञानम प्रति उपजीव्यम तो आगम ज्ञान के प्रति उपकारकत्व उपजीव्य कहते हैं कारण को उपकारक को। तो आगम ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मी इत्याक ज्ञान इसके प्रति उपकारक हैं ये प्रत्यक्ष ज्ञान तो आगम ज्ञान के प्रति उपकारकत्व रूप ज्येष्ठत्व है उसमें उपजीव्यत्व कारणत्व ये मानना है दो में से क्या है ये पूछते हैं तो उसमें से यदि पहला स्वीकार करते पूर्व भावित्व रूप ज्येष्ठत्व प्रत्यक्ष अनुभव में तो कहते हैं वो प्रबल नहीं होगा फिर पूर्व भावित्व रूप ज्येष्ठत्व प्राबल्य का प्रयोजक नहीं बनेगा ये कहा जा रहा आद्य न प्राबल्यम तो पूर्व भावित्व रूप ज्येष्ठत्व प्रत्यक्ष में है ये मानेंगे तो ये ज्येष्ठत्व इत्याकार ज्येष्ठत्व प्राबल्य का प्रयोजक नहीं होगा पूर्व भावित्व रूप ज्येष्ठत्व क्योंकि प्रत्यक्ष देखा जा रहा है लोक में पूर्व भावी ज्ञान का भी पश्चात भावी ज्ञान से बाध होता है ये कह रहे हैं ज्येष्ठस्यापी रजत भ्रमश पश्चात् भावीना सुक्ति ज्ञानेन न बाध दर्शनाथ सुक्तिका का, का ज्ञान बाद में होता है उससे पहले सुक्तिका काका रजत रूप से भ्रम होता है और ये पूर्व भावी जो पूर्व भावित्व रूप ज्येष्ठत्व तो है रजत ज्ञान में वो ज्येष्ठत्व तो रजत ज्ञान के प्राबल्य का प्रयोजक नहीं बना पूर्वभावित्व रूप ज्येष्ठत्व से युक्त होने पर भी पश्चात भावी सूक्ति का ज्ञान से वो बाधित हुआ इसलिए पूर्व भावित्व रूप ज्येष्ठत्व आप मैं कर्ता भोगता हूं इस ज्ञान में प्राबल्य का प्रयोजक के रूप में नहीं बता सकते ये कहा अद्वितीय के विषय में कहते हैं न द्वितीय द्वितीय है आगम ज्ञान के प्रति उपजीव्यूप ज्येष्टत्व ये ज्यो का स्वरूप है प्रत्यक्ष में तो कहते हैं आगम ज्ञान ज्ञानोत्पत्तो प्रत्यक्षादि मूल वृद्ध व्यवहारे संगति ग्रह द्वारा बाध संभवात नहीं अच्छा नहीं। बीच में एक पंक्ति ही छूट गया हमारी नीचे आ गया मैं ये हैं न दीय आगम ज्ञान उत्पत्तौ प्रत्यक्षादी मूल वृद्धत्व वृद्ध वृद्धव्यवहारे संगति ग्रह द्वारा शब्दोपलब्धि द्वारा च चत्यक्षादे व्यावहारिक प्राण्य उपजीव्येपी प्रामाण्यस्य अनपेक्षितत्वात्, अनपेक्षित, अनपेक्षित आगमेन बाध ये कह अनपेक्षितंश से आगमन बाधसंभवागम्ञानोत्पत प्रत्यक्षादी मूल वृद्धव्यवहारे संगतिग्रहद्वारा शब्दोपलब्द्वारा च प्रत्यक्षादेर व्यावहारिक प्राण्य से उपजीव्ये तात्विक प्राण्य न द्वितीय ये जो प्रतिज्ञा है उसमें ये हेतु है कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण आगम ज्ञान का आप कह रहे हो उपजीवक है उपजीव्य है कारण है हेतु है तो प्रत्यक्ष ज्ञान का तात्विक तात्विक प्रामाण्य हेतु बनेगा या व्यावहारिक प्रामाण्य हेतु बनेगा तो उसमें दो प्रकार का वो प्रामाण्य है आत्मा को व्यावहारिक रूप से कर्ता भोक्ता बता रहा हो यदि तो तत्त्वमशी वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मी यह ज्ञान आत्मा के व्यावहारिक कर्तृत्व भोक्तृत्व का बाधक नहीं होता ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष अनुभव जिस सत्ता वाला आत्मा में कर्तृत्व आदि धर्म बता रहा है व्यावहारिक सत्ता वाला कर्तृत्व भोक्तृत्व करके बता रहा है और यदि तत्वमश्यादि आगम से उत्पन्न हुआ ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि यह आ, आत्मा आत, आत्मा में प्रतीयमान प्रत्यक्ष से आत्मा में प्रतीयमान जो कर्तृत्वादी कर्त्रित्वा, है व्यावहारिक कर्तृत्वादि उस व्यावहारिक कर्तवादि का बाधक बन जाएगा यदि जो उपजीव्य है उपजीव्य अंश है व्यावहारिक कर्तृत्वादि और वह व्यावहारिक प्रामान्य का यदि बाधक बन जाएगा उसमें व्यावहारिकत्व का निषेध करेगा तो व्यावहारिक प्रामान्य का बाधक माना जाएगा ऐसा हो जाएगा ना तो हो जाएगा उपजीव्य का बाधक और उपजीव्य का बाधक बनना उचित नहीं है लेकिन उपजीव्य अंश जो व्यावहारिक प्रामाण्य है उसका यह बाधक नहीं बन रहा यह बता रहा है कि आत्मा में तत्वशी वाक्य से उत्पन्न हुआ ज्ञान यह बताएगा कि आत्मा में प्रत्यक्ष से भास्मान कर्तृत्व आदि पारमार्थिक नहीं है उसमें पारमार्थिकेगा तो उनके पारमार्थिक स्वरूप का बाधक है और प्रत्यक्ष प्रमाण में पारमार्थिक प्रामाण्य उपजीव्य नहीं है आगम ज्ञान के प्रति व्यावहारिक प्रामाण्य उपजीव्य है और उस उपजीव्य अंश का विरोध नहीं हो रहा जो है जो उपजीव्य अंश है व्यावहारिक प्रामाण्य उसका विरोध नहीं है और जो दूसरा अंश है उसका विरोध है का वो उपजीव्य नहीं है इसलिए ये कहोगे कि आगम ज्ञानम प्रति उपजीव्यत्व ज्येष्ठत्व तो उस ज्यो का यहां विरोध नहीं हो रहा है व्यावहारिक का विरोध नहीं हो रहा है इसलिए भी आगम ज्ञान की अपेक्षा यह प्रमाण नहीं होगा ये कह रहे हैं प्रबल नहीं होगा बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं